भाई राजीव जी इस नए भारत की संकल्पना के बारे में आपको प्रबोधन देंगे और आपके भीतर वो जोश भरेंगे जिससे कि आप भारत के भाग्योदय के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और भारत को विश्व की सबसे बड़ी महाशक के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो विना भराए भाई राजीव जी परम पूजनीय स्वामी जी भारत देश के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, अभी थोड़ी देर पहले आप स्वामी जी के मुख से सुन रहे थे भारत की जो दुर्दशा है वो क्या है और भारत की दुर्दशा को ठीक करने के लिए जो भारत स्वाभिमान की नीतियाँ हैं और उद्देश्य हैं वो क्या हैं? मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि क्या ये भारत स्वाभिमान की जो नीतियाँ और उद्देश्य है ये सफल होंगी क्या ये भारत स्वाभिमान का अभियान सफल होगा क्या भारत का भाग्योदय होगा अक्सर हम सब कार्यकर्ताओं के मन में समय समय पर ये प्रश्न उठता रहता है आपस में हम चर्चा करते रहते हैं एक दूसरे से शंका की दृष्टि से पूछते रहते हैं कि क्या ये अभियान सफल हो जाएगा क्या हम जो इच्छा करते हैं वैसा भारत बन पाएगा क्या हमारे सपनों का भारत हम अपने जीते जी देख पाएंगे मन में अक्सर ऐसा आता है मैं आपको दुनिया के कुछ देशों के उदाहरण देकर ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ये अभियान सफल होगा और ये अभियान क्यों सफल होगा कैसे सफल होगा दुनिया के अन्य देशों में ऐसे अभियान जब जब चले हैं, तो वो कैसे चले है क्यूँ सफल हुए हैं और किस ऊंचाई तक वो पहुंचे हैं भारत स्वाभिमान का जो अभियान अपने भारत में परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है ये अभियान भारत की दशाओं को और दिशा को ठीक करने वाला है भारत की गरीबी भारत की भूखमरी भारत की बेरोजगारी भारत के किसानों की बेबसी भारत के मजदूरों की लाचारी हमारे देश की महिलाओं बहनों पर होने वाले अत्याचार हमारी माताओं बहनों की लुटने वाली इज्जत ये जो सारे गंभीर प्रश्न पैदा हुए हैं हमारे देश में इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास है ये भारत स्वाभिमान का अभियान और इस अभियान की सफलता 100 प्रतिशत निश्चित है ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा और ये अभियान पूरी तरह से सफल क्यों होगा क्योंकि ऐसे अभियान दुनिया के जिस जिस देश में जब जब चले हैं तो पूरी तरह ऐसी सफल हुए हैं बस प्रश्न इतना है कि करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है अभियान उतनी जल्दी सफल हुए हैं करने वालों का संकल्प जितना बड़ा है अभियान उतनी तेजी से सफल हुए हैं भारत में जो अभियान अभी शुरू हुआ है व्यवस्था परिवर्तन का भारत में ये जो भारत स्वाभिमान अभियान शुरू हुआ है नीतियों के परिवर्तन का ये अभियान अलग अलग समय पर दुनिया के सत्तर ऐसी ज्यादा देशों में चल चुका है मैं कुछ उदाहरण ऐसी आपको बताऊँ जैसे हम भारत स्वाभिमान अभियान भारत में इस समय चला रहे हैं आज से लगभग ढाई सौ वर्ष पहले ऐसा ही एक अभियान जापान में चला था जब जापान विदेशी शक्तियों का गुलाम हो गया था सोलहवीं शताब्दी में जापान के एक राजा से छोटी सी गलती हो गई, और वो गलती ये हुई कि उसने हॉलैंड के देश की एक व्यापारी कंपनी को व्यापार करने के लिए जापान में लाइसेंस दे दिया जापान का एक बहुत बड़ा शहर है उसका नाम है नागासाकी। आप जानते हैं ये नागासाकी वो शहर है जिसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था सन उन्नीस में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर। एक और शहर है नागासाकी नजदीक में हिरोशिमा वहाँ भी एटम बम गिराया गया था छह अगस्त और नौ अगस्त उन्नीस को तो नागा की नाम के शहर में 16वीं शताब्दी में 1600 सो के आसपास एक डच कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया वो कंपनी नागा में घुस गई, धीरे धीरे उसका व्यापार शुरू हुआ मुनाफा उनको वहां मिलने लगा तो कुछ और डच कंपनियां वहां घुस गयी फिर ये डच लोगों की मदद से स्पेनिश लोग वहाँ पहुँच गए फिर उनकी मदद ऐसी कुछ फ्रांसीसी लोग पहुँच गए फिर पीछे ऐसी अंग्रेज पहुँच गए और अंत में वहां अमरीकी भी पहुंच गए अठारह तक आते आते जापान की ये हालत हो गई कि जो जापान सोलहवीं शताब्दी तक संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी था वो अठारह तक आते आते दुनिया के ये पांच छह देशों की गुलामी में फंस गया जापान का एक इलाका अमेरिका ने कब्जे में ले लिया एक इलाके पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया कुछ इलाके पे डच लोग काबिज हो गए हॉलैंड काबिज हो गए कुछ इलाके में स्पेनिश लोग काबिज हो गए ऐसे अलग अलग देशों ने जापान के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश नहीं है जैसे भारत है जापान छोटे छोटे टापुओं में बसा हुआ देश है द्वीप समूहों में बसा हुआ देश है जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ भाई बहन आए हैं अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है पूरा जापान देश अंडमान निकोबार जैसे सैकड़ों द्वीप समूहों का मिला हुआ देश है वो पूरी तरह से मैदानी भूमि नहीं है तो वहाँ छोटे छोटे द्वीप समूहों पर विदेशियों के कब्जे हो गए कुछ द्वीप समूह हॉलैंड वासियों के कब्जे में कुछ ब्रिटेन के कुछ अमेरिका के कुछ फ्रांस के और कुछ स्पेन के और पूरे जापान में ये गुलामी आ गई जापान में हर वस्तु इन देशों की बिकने लगी अंग्रेजी वस्तुएं बिकने लगी हॉलैंड वालों की वस्तुएं वहाँ बिकने लगी फ्रांसीसी वस्तुएं अमेरिकी वस्तुएं सारे दूसरे देशों की वस्तुएं जापान में बिकने लगी और जापान के अपने जो उद्योग धंधे चला करते थे वो धीरे धीरे उजड़ते गए खत्म होते गए सोलहवीं शताब्दी तक जापान में छोटे छोटे हजारों लाखों उद्योग चलते थे इन विदेशियों ने आकर जापान की भूमि के छोटे स्वदेशी उद्योगों को खत्म कर दिया और विदेशी वस्तुओं का बोलवाला पूरे जापान में बढ़ता ही चला गया तब जापान में क्रांति हुई और उस क्रांति की शुरुआत अठारह से हुई अठारह में मेजी नाम का एक व्यक्ति जापान में निकला जैसे हमारे देश में इस समय हम परम पूजनीय स्वामी जी को देखते हैं भारत स्वाभिमान तो के नेतृत्व के रूप में सेनापति के रूप में ऐसे ही जापान में एक व्यक्ति का उदय हुआ उसका नाम था मेजी अठारह में उसने जापान को संगठित करना शुरू किया और जापान के लोगों को ये एक विचार उसने देना शुरू किया कि जापान की गरीबी जापान की भूखमरी जापान की बेरोजगारी जापान की आर्थिक मारामारी ये जितनी खराबी जापान में आई है ये विदेशियों के जापान में आने से शुरू हुई है इन विदेशियों के जापान में आने से पहले का जापान बहुत अच्छा जापान था जैसे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले का भारत बहुत अच्छा भारत था वैसे ही विदेशियों के जापान में प्रवेश करने के पहले का जापान बहुत अच्छा बहुत सुंदर, बहुत समृद्धशाली स्वावलंबी, स्वदेशी जापान था मेजी की इन बातों को जापान के लोगों ने सुना धीरे धीरे लोगों में एक विचार पनपने लगा तो लोग पूछने लगे कि आखिर हमारी इस विदेशी गुलामी से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी तो वो जो मेजी नाम का नेता था जापान का जो बाद में जापान का राजा बना शासक बना एक तरह से राष्ट्रपति बना उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि बहुत आसान काम है जापान को अगर इन विदेशियों की ताकत से आजाद कराना है तो इन विदेशियों की बिकने वाली जो वस्तुएं जापान में हैं, सबसे पहले इनका बहिष्कार करो ताकि इन विदेशियों को आर्थिक मदद हमारे देश से जो मिल रही है वो बंद हो जाए और जब इन विदेशियों को जापान से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी तो इन विदेशियों का जापान में रहने का दूसरा कोई लालच नहीं है वो यहाँ से छोड़कर अपने आप चले जाएंगे इनको आर्थिक ताकत जो हम दे रहे हैं वही इनको जापान में टिकाये हुए है लोगों की समझ में ये स्वदेशी की बात आ गई और जापान में एक जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया परिणाम क्या हुआ जापान के नागरिकों ने अमरीकी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया जापान के नागरिकों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया जापान के नागरिकों ने हॉलैंड की डच वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया जापानी नागरिकों ने फ्रांसीसी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया उसी समय क्या हुआ कि जब ये जापानी लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे तो अमेरिका में फ्रांस में और ये ब्रिटेन में और ये हॉलैंड में खलबली मच गई। इन देशों में खलबली ये मच गई कि जापान में अगर ये स्वदेशी आंदोलन चल गया और सफल हो गया तो जापानी लोग तो आजाद हो जाएंगे हमारी गुलामी ऐसी बाहर चले जाएंगे फिर हमारे लिए इतना बड़ा बाजार जो जापान का है ये निकल जाएगा तो हमें कुछ करना चाहिए तो इन सब देशों ने मिलकर जापान को डराना शुरू किया धमकाना शुरू किया इन देशों ने जापान के ऊपर हमले करना शुरू किया ये चार पांच देशों की सेना मिलकर जापान के ऊपर चढ़ बैठी और मेजी और मेजी के सहयोगियों को दबोचना इन्होंने शुरू किया और इस तरह ऐसी संघर्ष की स्थिति जापान में बनना शुरू हो गयी एक समय ऐसा आया कि जापान में स्वदेशी आंदोलन के जो समर्थक लोग थे और एक समय ऐसा आया कि ये स्वदेशी आंदोलन के सहयोगी लोग जो थे ये विदेशियों की सेना के सामने सैनिक युद्ध में हारने लगे सैनिक युद्ध में ये हारने क्यों लगे क्योंकि जापान के पास उस समय इतनी ताकतवर सेना नहीं थी जितनी ताकतवर सेना इन पांच देशों की थी आप सोचिए पांच देश एक तरफ और जापान अकेला एक तरफ पांचों देशों की सेना एक तरफ जापान छोटा सा टापुओं का देश वो एक तरफ तो जापान के लोग सैनिक युद्ध में तो हारने लगे लेकिन उनके मन में जो युद्ध चल रहा था वो बहुत ताकतवर था और जापानियों ने ये तय कर लिया था कि अगर हम सैनिक रूप से हार गए और मान लो इन विदेशियों का कब्जा हमारे ऊपर फिर से हो गया तो भी हम अपने जीवन में इन विदेशियों की तो कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे भले ही हमें भूखे मर जाना पड़े या बिना उस वस्तु के रह जाना पड़े आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी बहुत आश्चर्य होगा कि जापान के लोगों ने उस जमाने में अपने यहाँ खाने पीने की वस्तुएं जो बहुत कम पैदा होती थी विदेशों से लेना बंद कर दिया अमरीका ऐसी आया हुआ संतरा अमरीका ऐसी आया हुआ सेब जापान के लोगों ने खाना बंद कर दिया विदेशों से आए हुए चावल और चीनी को जापानियों ने पूरा बहिष्कार करना शुरू कर दिया एक एक वस्तुओं का पूरे देश में बहिष्कार होता गया और धीरे धीरे जापान के लोगों ने सैनिक युद्ध में हारने के बाद भी स्वदेशी के युद्ध में जीतना शुरू कर दिया एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ की जब ये स्वदेशी आंदोलन जापान में चल रहा था तब उसमें जो स्वदेशी का अभियान चलाने वाले लोग थे इन लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि जैसे बड़े बड़े अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस और ये हॉलैंड देशों की कंपनियां आकर जापान में व्यापार कर रही हैं और जापान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रही हैं, तो क्यों नहीं जापान के लोग मिलकर जापान की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी स्वदेशी कंपनियां बनाए और उनको आगे बढ़ाए ताकि वो कंपनिया विदेशी कंपनियों से टक्कर ले सके और जापान में जिन सामानों की जरूरत है उस सामान का उत्पादन करके लोगों को दे सके तो सबसे पहली जो जापान की स्वदेशी कंपनी बनी जो स्वदेशी आंदोलन के गर्व में से पैदा हुई उसका नाम है मित्सू आपने मित्सू का नाम सुना होगा ये जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है और जापान की ये सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनियों में एक है जैसे हम भारत में बात करते हैं ना टाटा सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनियों में एक है वैसे जापान में मित्सू सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनियों में एक है ये मित्सू तो कंपनी का जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन में से, जब जापान के लोगों ने ये तय किया कि कोई विदेशी माल हम नहीं खरीदेंगे भले ही हमारे देश में वो माल न बने तो हमें हमारा ही बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करना है उसके लिए मित्सू कंपनी को इन्होंने बनाया फिर जापानी लोगों ने देखिए क्या किया मित्सू कंपनी में जापानी लोगों की भर्ती हुई अब उनको टेक्नोलॉजी सीखनी थी उनको तकनीकी सीखनी थी क्योंकि जापान में उस जमाने में बहुत अच्छी तकनीकी नहीं हुआ करती थी तो ये मित्सु कंपनी के इंजीनियर जो हुआ करते थे इनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाता था सबसे ज्यादा ये जाते थे पढ़ने के लिए जर्मनी में जर्मनी में जाकर ये मित्सू कंपनी के इंजीनियर तैयार होते थे पढ़कर वापस आते थे और जापान के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बनाते थे इनका तरीका क्या था जर्मनी में गए वहां मशीनों को देखा मशीनों को खोला खोलने के बाद फिर वापस बंद किया फिर खोला फिर बंद किया इतने में मशीन बनाना सीख लेते थे और वापस आकर वैसी की वैसी ही मशीन बना देते थे जो जर्मनी में उन्होंने खोलकर देखी होती थी इस तरह से जापान में मशीनरी का निर्माण शुरू हुआ इस तरह से उन्होंने तकनीकी का अपने देश में बढ़ावा देना शुरू किया तकनीकी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मित्सुबिशी कंपनी के नीचे काम करने वाली छोटी कंपनियों की संख्या बढ़ती गई एक समय ऐसा आया कि मित्सुबिशी एक बड़ी कंपनी उसके नीचे छोटी छोटी सैकड़ों सैकड़ों छोटी, छोटी छोटी दूसरी कंपनियां फिर इसी तरह से जापान में याचिका निकला फिर और कंपनियां निकली फिर धीरे धीरे फैलता गया और एक समय जापान में ऐसा आया कि अमेरिका और ब्रिटेन और हॉलैंड और फ्रांस और रूस इन पांचों देशों की कंपनियां जो जापान में पैदा करती थी उससे बेहतर सामान जापानी कंपनियों ने बनाना और सस्ती कीमत पे बनाना शुरू कर दिया और इन कंपनियों को जापान के बाजार में जापानियों ने बुरी तरह से पीट दिया और उसके बाद ये सारी की सारी कंपनियाँ एक एक करके जापान से निकलती गयी और धीरे धीरे जापान जो है बेहतर होता चला गया और जापान आज सारी दुनिया के सामने जो खड़ा है ये स्वदेशी आंदोलन में ऐसी पैदा हुआ जापान है आज का जो जापान है ये सारी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है हैरानी का विषय है सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि जापान के लोगों ने तकनीकी सीखी लेकिन वो जापानी भाषा में सीखी वो जर्मनी गए थोड़े लोगों ने जर्मन सीखकर कर तकनीकी सीखी उसको वापस लाकर जापानीज भाषा में भाषांतर किया और उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सिखा दिया और इसमें से जापान बढ़ गया और इसमें से जापान निकल गया फिर धीरे धीरे इन विदेशियों के प्रभाव को जापान ने अपनी शक्ति से जो आर्थिक शक्ति थी कम किया और आज जापान सारी दुनिया में स्वदेशी स्वावलंबी देश के नाम पर खड़ा हुआ है एक जमाने का जापान जो पूरी तरह से विदेशी ताकतों के नीचे दबा हुआ था आज पूरी ताकत ऐसी विदेशियों के सामने सीना सौ कर खड़ा हुआ है अभी तो ये हैरानी होती है सारी दुनिया के व्यापारियों को उद्योगपतियों को अर्थव्यवस्था चलाने वाले जो नेता होते हैं उनको कि जापान ने मात्र अठारह से 2009 के बीच में इतनी तेजी से तरक्की की आपको मालूम है जापान की जनसंख्या भारत के कई राज्यों की जनसंख्या से कम है जापान की जो कुल जनसंख्या है वो भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है उत्तर प्रदेश जो है ना जनसंख्या में जापान से बड़ा है और क्षेत्रफल में देखा जाए तो भी उत्तर प्रदेश जापान से बड़ा है जापान का क्षेत्रफल भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश से कम है जापान की जनसंख्या भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश से कम है लेकिन जापान अभी आर्थिक ताकत में सारी दुनिया में अमेरिका को टक्कर दे रहा है और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को जापानी कंपनियों ने खरीद लिया है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े पैमाने पर जापान का कब्जा हो गया अभी उनके यहाँ आप सुन के हैरान हो जाएंगे जमीन अच्छी नहीं है मैंने कहा ना जापान टापुओं का देश है जमीन अच्छी नहीं है बीच बीच में जमीन है बाकी समुद्र है दलदली जमीन है खाने के लिए कोई बहुत अच्छा पैदा नहीं हो सकता सिवाय चावल के दूसरी बहुत खेती कोई हो नहीं पाती वहाँ पर और चावल भी जो जापान में पैदा होता है वो कोदो किस्म का चावल होता है हमारे ये पहाड़ में उत्तराखंड में एक कोदो नाम का चावल होता है आसाम में भी होता है उधर और उत्तर पूर्वी दूसरे राज्यों में भी कोदो होता है कोदो के अलावा दूसरा कोई चावल पैदा नहीं होता जापान में कोदो से ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी तो का चावल दुनिया के कई दूसरे देशों में पैदा होता है किसी भी जापानी को आप पूछेंगे इस समय कि आप कोदो चावल खाते हैं हाँ खाते हैं क्वालिटी में तो बहुत अच्छा नहीं है हाँ बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर क्यों खाते किसी भी जापानी से बात करिए वो बोलेगा कि हाँ हम कोदो चावल खाते हैं हमारा चावल क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है दुनिया के कई देशों के पास हमसे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का चावल है जैसे भारत में बासमती पैदा होता है वो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है तो उन जापानियों से आप पूछेंगे भारत से बासमती चावल खरीद के क्यों नहीं खाते इसी तरह से जापान में अच्छे फल पैदा नहीं होते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों में बहुत अच्छे फल पैदा होते हैं तो जापानियों से पूछिए दूसरे देशों से खरीदकर फल क्यों नहीं खाते हैं आपको मालूम है जापान में चरागाह नहीं है गाय बैल भैंस पाल नहीं सकते क्योंकि चरागाह ज्यादा नहीं है तो दूध की व्यवस्था नहीं है तो जापानी लोग चाय भी पीते है ना तो बिना दूध की पीते है तो जापानियों से अगर हम ये पूछे की दूसरे देशों से दूध क्यों नहीं खरीद लेते अपनी चाय में डालने के लिए तो वो सारे जापानी एक ही एक जवाब देते हैं कि कोई चीज हमारे देश में कम क्वालिटी की है कोई चीज हमारे देश में घटिया क्वालिटी की है या कोई भी चीज हमारे देश में सबसे रद्दी क्वालिटी की है फिर भी हम उसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो स्वदेशी है क्योंकि वो स्वदेशी है क्योंकि वो स्वदेशी है। ये जो स्वदेशी की भावना है ये किसी देश को बनाती है और बहुत आगे बढ़ाती है जापान के बारे में एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ जब ये क्रांति शुरू हुई जापान में सन अठारह में उस समय जापान में पूंजी की बहुत कमी थी पैसा नहीं था उनके पास कैपिटल नहीं था उनके पास आप जानते हैं कोई भी उद्योग बनाना हो और किसी भी उद्योग को चलाना हो तो चार चीजें उसमें चाहिए एक तो चाहिए पूंजी जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं दूसरा चाहिए श्रम माने जो हमारे मजदूर हैं, तीसरा चाहिए हमें संसाधन जिसको हम अंग्रेजी में रॉ मटेरियल कहते हैं कच्चा माल कहते हैं और चौथी चाहिए हमारे देश की वातावरण कानून और व्यवस्था की अनुकूलता ये चार चीजें एक साथ हों तब कहा जाता है कि किसी देश में उद्योग का विकास होता है अब जापान की कमनसीबी देखिए की जापान ने जब ये क्रांति शुरू की स्वदेशी क्रांति और उन्होंने विदेशियों के कब्जे से अपने देश को आजाद कराने की मुहिम चलाई उस समय जापान में कुछ नहीं था उनके पास संसाधन नहीं थे जापान में अगर प्राकृतिक संसाधन आप देखेंगे ना तो दो तीन चीजें ही उनके देश में हैं जो पैदा होती हैं। एक तो कोयला पैदा होता है भरपूर मात्रा में जापान में कोयला पैदा होता है जो प्रकृति ने उनको दिया है ईश्वर ने उनको दिया है दूसरा जापान में बहुत बड़े पैमाने पर सिल्क का उत्पादन होता है हजारों वर्षों से होता है तो सिल्क और कोयले को छोड़कर कर 1858 में तो जापान के पास कुछ उत्पादन भी नहीं था दो ही चीजें होती थी या तो कोयला होता था या तो सिल्क उनके पास होता था दूसरे रॉ मटेरियल उनके पास नहीं थे पूंजी उनके पास नहीं थी तो पूंजी नहीं थे रॉ मटेरियल नहीं थे और विदेशियों की गुलामी में पूरा देश था तो कानून और न्याय और सारी व्यवस्थाएं उनकी अनुकूल नहीं थी जापानियों के पास एक ही चीज थी जब भी किसी जापानी अर्थशास्त्री को आप ये पूछेंगे कि अठारह की आपकी क्रांति सफल कैसे हुई आपके पास तो कुछ नहीं था न पूंजी थी न संसाधन थे न रिसोर्सेज थे आपके पास न अनुकूल वातावरण था न कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी फिर भी जापान को आपने ऐसा बना लिया तो वो सारे के सारे अर्थशास्त्री समाज जापान के एक ही जवाब देते है हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन हमारे पास आत्मविश्वास था हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम हमारे देश को आजाद कराएंगे विदेशियों से और एक दिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे बस इसी आत्मविश्वास ने हमको सब कुछ दे दिया हमारे पास कुछ नहीं था आप सोचिए कितनी बड़ी बात है जिस देश के पास कुछ ना हो प्राकृतिक संसाधन ना हो कुछ ना हो वो देश आत्मविश्वास के सहारे अपनी ताकत के सहारे कितनी दूरी चलता है और कहां पर आकर खड़ा होता है एक छोटा सा उदाहरण देखे ये खत्म करूंगा फिर दूसरे देश की कहानी सुनाऊंगा जापान में जब ये मित्सु कंपनी बनी तो कंपनी के सामने भी यही संकट था पूंजी नहीं है कंपनी का फॉर्मेशन तो हो गया कई आत्मविश्वासी जापानियों ने मिलकर कंपनी तो बना ली लेकिन पूंजी कहाँ से लाए कंपनी चलाने के लिए तो जापान के जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे ना इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम कहीं से बाहर से भीख मांगेंगे नहीं किसी से उधार लेंगे नहीं किसी से कर्ज लेंगे नहीं और फिर भी हम इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे और चलाएंगे तो इन लोगों ने पता है रास्ता क्या निकाला इन्होंने रास्ता ये निकाला कि पूंजी तो पैदा हो सकती है अगर अतिरिक्त श्रम हमारे पास हो ये अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर सर्फ्लस लेबर आपके पास है तो सर्फ्लस लेबर से आप पूंजी को पैदा कर सकते हैं तो जापानी जो कारीगर होते थे जापानी जो मजदूर होते थे उन्होंने कंपनी में काम करना शुरू किया तो पता है उनको एक दिन में छह घंटे का, का काम करना पड़ता था उन्होंने कहा हम बारह घंटे काम करेंगे और तनखा उतनी ही लेंगे पगार उतनी ही लेंगे वेतन उतना ही लेंगे छह घंटे का वेतन लेंगे बारह घंटे काम करेंगे आप सोच रहे हैं छह घंटे का वेतन लेंगे बारह घंटे काम करेंगे चार पाँच घंटे का वेतन लेंगे बारह घंटे काम करेंगे माने अतिरिक्त श्रम करेंगे और सारे जापान के मजदूरों ने पूरे देश के छोटे छोटे बड़े बड़े कारखानों में इस उद्देश्य से काम करना शुरू किया कि हमारे देश के पास पूंजी नहीं है हमें पूंजी पैदा करनी है विदेशों से हमें हाथ फैला के भीख मांगनी नहीं है कर्ज किसी से लेना नहीं है हम अपने श्रम का बलिदान करेंगे श्रम का उपयोग करेंगे ज्यादा देर श्रम करेंगे छह घंटे का काम बारह घंटे और तेरह घंटे चौदह घंटे कई कई फैक्ट्रियों में तो लोग सोलह सोलह घंटे काम किया करते थे तनख्वा और वेतन सिर्फ छह घंटे का लिया करते थे इसमें से पूंजी पैदा हुई और ध्यान रखिएगा ये काम जापान के मजदूरों से किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया अपनी स्वयं प्रेरणा से और भावना से उन्होंने ये काम किया जापान का नेता आप सोचिए कितना तेजस्वी रहा होगा कितना चमत्कारी रहा होगा जिसका नाम मेज़ी मैंने आपके सामने लिया जिसने जापान के लोगों में इतनी भावना भर दी कि दूसरों से भीख मांगने से अच्छा है हम ज्यादा मेहनत करके पूंजी बनाए तो छह घंटे का वेतन लेके बारह घंटे चौदह घंटे सोलह घंटे काम किया और इसमें से मित्सू कंपनी ने पूंजी पैदा की और उस पूंजी को फिर उन्होंने गुणात्मक रूप से मल्टीप्लाई किया और धीरे धीरे जापान आज दुनिया में सबसे ज्यादा तरल पूंजी वाला देश बन गया अभी सारी दुनिया के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अमेरिका के बाद दुनिया में किसी देश के पास सबसे ज्यादा तरल पूंजी है जिसको लिक्विडिटी कहते हैं वो जापान के पास ही है और अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकें जापान के कब्जे में हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां अमेरिका में जापान के कब्जे में हैं और इस समय अमेरिका की हालत तो बहुत खराब हो चुकी है अगर आपको एक वाक्य में मैं कहूं कि अमेरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चीन का कब्जा है और अमेरिका की फाइनेंशियल जो बैकबोन है जो उनकी ऋण की हड्डी है वैश्विक और आर्थिक रूप से उस पर पूरी तरह से जापान का कब्जा है तो ऐसा जब स्वदेशी आंदोलन किसी देश में चलता है तो कहां से कहां किसी देश को ले जाता है आज जापानियों को गर्व है इस बात पर कि वो जापानीज भाषा में काम करते हैं सारी शिक्षा जापानीज में होती है जापान की वस्तुओं का उपयोग करते हैं जापानी सभ्यता और संस्कृति को एक इंच भी उन्होंने नहीं छोड़ा है जापानी संस्कृति में आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है जमीन पर बैठना जमीन पर सोना जमीन पर खाना और जमीन पर ही सारे काम करना आप जापान के किसी भी बड़े से बड़े घर में चले जाइए वो करोड़पति का घर हो अरबपति का घर हो या रोडपति का घर हो वो आपको जमीन पर ही बिठा के खाना खिलाएगा जमीन पर ही आपको सुलाएगा, जमीन पर ही आपके साथ वो बैठेगा वो मित्सू बिशी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का घर हो या मित्सू के किसी साधारण मजदूर का घर हो उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा जापानी संस्कृति में माना यह जाता है कि लकड़ी के बर्तनों में खाना सबसे पवित्र होता है आप जानते हैं भारत में भी साधु सन्यासी लकड़ी के पात्रों में ही भोजन करते हैं जापान की संस्कृति में ये है कि लकड़ी के पात्र में ही भोजन करना सबसे पवित्र है तो जापान के करोड़पतियों के घरों में लकड़ी का कटोरा मिलेगा लकड़ी का गिलास मिलेगा लकड़ी की चम्मच मिलेगी और घर में खाना बनाने के लिए जो थोड़े बहुत उपकरण लगते है वो भी सारे लकड़ी के ही मिलेंगे आप किसी बड़े से बड़े जापानी के घर में जाएंगे बैठने को कुर्सी नहीं मिलेगी सोफा नहीं मिलेगा सोने के लिए डबल बेड नहीं मिलेगा और आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप गरीब हैं जो ये सोफा नहीं खरीद सकते या आप जो हैं डबल बेड नहीं ले सकते या डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा नहीं सकते तो वो आपको बहुत तेज गुस्सा होकर हो सकता है गाली में भी आपसे बात करे और वो कहेगा कि हम ये सब कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में इसकी इजाजत नहीं तो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा अपने धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने जापानी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। उस बौद्ध धर्म का पालन वो आज से नहीं हजारों वर्षों से अपने देश में करते आए। तो ना धर्म छोड़ा ना संस्कृति छोड़ी ना भाषा छोड़ा न उन्होंने अपना पहनावा छोड़ा न उन्होंने स्वदेशी छोड़ा न उन्होंने देशभक्ति छोड़ी अपनी सब कुछ उनके यहाँ खून में रग रग में बसा हुआ है कारण उसका एक है कि जापान के विद्यार्थियों को बचपन से जो शिक्षा दी जाती है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जो सिखाया जाता है जापानी होना क्या है जापानी भाषा का महत्व तो क्या है जापानी संस्कृति का महत्व तो क्या है जापानी सभ्यता का महत्व तो क्या है ये बच्चे वहाँ पहली कक्षा से सीखते हैं और उनको पहली कक्षा ऐसी जब ये सब बातें बार बार सिखाई जाती है तो बड़े होकर उनमे जापान की भावना कूट कूट कर अपने आप आ जाती है इसलिए वो कभी देशद्रोह नहीं करते और वो कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करते जापान में इतना शर्म माना जाता है किसी व्यक्ति के लिए कि अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का थोड़ा बहुत कोई मामला खुल जाए तो सामान्य रूप से आपने अगर, अगर अखबार पढ़े हो समाचार पत्र पढ़े हो तो पता चलता है की जापान का कोई नेता थोड़े भी भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त पाया गया और उसकी बात अखबार में गलती से भी छप गई अगले दिन वो आत्महत्या ही कर लेगा इससे कम पे वो समझौता नहीं करेगा और उनका कहना ये है कि मेरे देश की बदनामी हो उससे बेहतर ये है कि मैं खुद देश के लिए मर जाऊं कितने प्रधानमंत्री वहाँ आत्महत्या कर चुके हैं बाद में इंक्वायरी हुई कमीशन बिठाए गए तो पता चला वो बात गलत थी लेकिन वो आत्मसम्मान बचाने के लिए आत्महत्या तो कर ही लेते ऐसा जापान बना स्वदेशी आंदोलन के गर्व में से निकल के जो स्वदेशी आंदोलन वहाँ अठारह में चला तो मेरा मानना है की जब जापान जैसा देश जो जनसंख्या में हमसे बहुत छोटा क्षेत्रफल में हमसे बहुत छोटा संसाधनों में हमसे बहुत कम सभ्यता और संस्कृति में शायद हमसे कम पुराना हमारी सभ्यता और संस्कृति तो उनसे कई हजार गुना ज्यादा साल पुरानी है इन सब चीजों में हमसे कम होने पर भी जापान अगर सफल हो सकता है स्वदेशी आंदोलन को चला सकता है अपने देश को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बना सकता है तो भारत देश में भी अपना अभियान जो भारत स्वाभिमान का है ये जरूर सफल होगा क्योंकि हमारे पास तो ताकत में जापान से कई गुना ज्यादा संसाधन है जापान से कई हजार गुना ज्यादा पुरानी संस्कृति और सभ्यता और हमारी परंपरा है जापान से कई हजार गुना ज्यादा लोग हमारे देश में हैं, जो इस अभियान में लगने की तैयारी में है और जापान से कई हजार गुना ज्यादा सामूहिक रूप से लोगों का आत्मविश्वास हमारे पास है इसलिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान का अभियान तो जरूर सफल होने वाला है आने वाले समय में हम सारे देश के सामने ऐसी ही एक क्रांति और हुई है अमरीका में आप जानते हैं कि इस समय अमेरिका जो दुनिया भर पे दादागिरी करता है एक जमाने में यह अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम हो गया था और बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा समय तक स्पेन ने राज्य किया है स्पेन एक छोटा सा देश है यूरोप का एक स्पेनिश व्यक्ति निकला 1492 में उसका नाम था कोलंबस। उसने अमेरिका को देख लिया खोज नहीं लिया देख लिया क्योंकि अमेरिका तो पहले से था तो एक कोलंबस अमेरिका में पहुंच गया अमेरिका में उसने धन देखा संपत्ति देखी और उस समय अमेरिका में जो मूल अमरीकी लोग थे उनकी समृद्धि बहुत ज्यादा थी अमेरिका में जो मूल अमरीकी लोग हैं उनको कहा जाता है माया सभ्यता के लोग माया सिविलाइजेशन के लोग दूसरे शब्दों में उनको रेड इंडियंस भी लोग कह देते हैं क्योंकि उनके शरीर का रंग थोड़ा तांबे के रंग का होता है और दिखने में वो आपके ही जैसे होते हैं एकदम भारतीय हैं, उनके नाक नक्श आपके जैसे हैं, उनकी आंखें आपके जैसी हैं, शरीर की बनावट भी आपके जैसी है माने भारतीयों जैसी है बस शरीर का रंग थोड़ा सा तांबे जैसा है कॉपर कलर का है तो उनको रेड इंडियंस कहा गया मूल रूप से उनको माया सभ्यता के लोग कहा गया इनका राज्य था पूरे अमेरिका में और अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका में जहाँ पर आज यूएसए बसा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सत्रह सन के पहले यूएस नाम की कोई चीज नहीं थी दुनिया में सत्रह के पहले अमेरिका में उत्तरी अमेरिका कहलाता था ये पूरा का पूरा इलाका और यहाँ पर छोटे बड़े कुल मिलाकर बड़े राज्य थे तेरह और छोटे राज्य थे बाईस ऐसा ये पूरा इलाका था उत्तरी अमेरिका का था इस पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा था अंग्रेजों ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था अमेरिका को गुलाम बना लिया था ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था और भारत को गुलाम बना लिया था अंग्रेज अमेरिका में गए थे व्यापार करने के लिए अंग्रेजों से पहले अमेरिका में स्पेनिश लोग गए थे मैंने बताया कोलंबस गया था कोलंबस और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका में बहुत लूटपाट की थी करोड़ों करोड़ों मीट्रिक टन सोना लूटा था इन्होंने अमेरिका से कोलम्बस जब पहली बार अमेरिका गया था तो कोलम्बस ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने अमेरिका में जाकर जितना सोना चांदी हीरा जवहरा देखा मेरी आँखें आश्चर्य से फटी रह गईं और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे सोने के खजाने में भेज दिया है अब मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जाऊँगा ये उसकी डायरी के वाक्य हैं, शब्द हैं। और उसने लूट मार शुरू की लूट मार करके धन और संपत्ति स्पेन लाना शुरू किया इस लूटमार में माया सभ्यता के लोगों के साथ उसका संघर्ष हुआ और फिर माया सभ्यता के लोगों को निर्दयता से मारना शुरू किया कोलम्बस और उनके लोगो ने अगर आप पूछेंगे की ये स्पेनिश लोगों ने अमेरिका में जब लूटपाट की तो कितने लोगों को मारा होगा ब्रिटिश लोगों ने जब अमेरिका में लूटपाट की तो कितने लोगों को मारा होगा तो अमेरिका के इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 11 करोड़ अमरीकी मूल नागरिकों को स्पेनिश और ब्रिटिश लोगों ने खत्म कर दिया मार डाला हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया 11 करोड़ आप सोच सकते हैं 11 करोड़ की जनसंख्या को हमेशा के लिए मार डाला ये इतनी हत्या इतनी हिंसा इतनी बर्बरता स्पेनिश और ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका में की तो काफी समय तक स्पेन का गुलाम था अमेरिका बाद में ब्रिटेन का गुलाम हो गया अमेरिका और ब्रिटेन ने जब कब्जा कर लिया अमेरिका पर तो अमेरिका में ब्रिटेन की एक ही नीति थी लूट लूट कर सारा धन इकट्ठा करो और ब्रिटेन में लेके जाओ तो ब्रिटेन की सरकार जब चलती थी अमेरिका में तो ये अमेरिका के नागरिकों के ऊपर जब चाहे तब टैक्स बढ़ाती रहती थी एक बार ऐसा हुआ सन 1765 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के नागरिकों पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया आप जानते हैं जैसे भारत में अंग्रेज टैक्स लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेती थी वैसे ही अमेरिका के लोगों पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लेना शुरू कर दिया और बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिए परिणाम क्या हुआ अमरीकी लोग परेशान हो गए परेशानी क्या होती है जब नागरिकों पर टैक्स ज्यादा लगाए जाते हैं तो सबसे पहला दुष्परिणाम आता है कि नागरिक गरीब होना शुरू हो जाते हैं सरकार तो अमीर होती जाती है सरकार को तो पैसा मिलता जाता है टैक्स से लोग गरीब होते जाते हैं तो अमेरिका में गरीबी आना शुरू हो गई फिर अमेरिका के किसानों पर जबरदस्ती टैक्स लगाये गयी फिर का अमेरिका के किसानों में गरीबी आना शुरू हो गई फिर मजदूर और किसान जब दोनों गरीब होने लगे तो अमेरिका के जो उद्योग चलते थे उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और उद्योगों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी तो अमेरिका के लोगों में भयंकर असंतोष पैदा हुआ असंतोष दो तरह का था एक तो अंग्रेज सरकार उनके ऊपर जुल्म करती है इजाजती करती अत्याचार करती है दूसरा उनके सारे धन और संपत्ति को टैक्स के रूप में लूट लूट कर लंदन लेके जाते हैं तो अमेरिका में एक व्यक्ति निकला उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन उस जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के व्यक्ति ने अमेरिका में घूम घूम कर लोगों को ये समझाना शुरू किया कि देखो पहले स्पेनिश लोगों ने हमको गुलाम बनाया और उन्होंने हमको लूटा लगभग 300 साल तक अब इन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा है और ये लूट लूट कर सारा धन इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। हम गरीब होते जा रहे हैं हमारे किसान गरीब होते जा रहे हैं, हमारे उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारे उद्योगों पर ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं अंग्रेजों ने तो अब हम कितने दिन तक ये बर्दाश्त करेंगे कितने दिन हम इसको चलते रहने देंगे कभी न कभी तो हमें आजादी पानी होगी इन अंग्रेजों को अपने देश से भगाना होगा ये विचार लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का एक व्यक्ति निकला गांव-गांव घूमा अमेरिका में उस जमाने में तेरह राज्य हुआ करते थे एक वर्जीनिया होता था एक मैरीलैंड हुआ करता था ऐसे तेरह राज्य हुआ करते थे ये पूरे राज्यों में घूमा घूम घूम उसने संगठन खड़ा किया संगठन खड़ा करके ताकत उसके हाथ में आई और जैसे ही उसके हाथ में ताकत आई माने संगठन की ताकत खड़ी हुई उसने ऐलान कर दिया और 1775 के साल में जॉर्ज वॉशिंगटन ने ऐलान कर दिया कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहेंगे और अपने देश को हम आजाद करा के ही रहेंगे उसने एक डिक्लेरेशन किया और उस डिक्लेरेशन आरोप पूरी अमरीकियों की मोहर लगी अमरीकियों ने उसको समर्थन दिया और उसका वो घोषणा था वो ये कि आज से हम अमेरिका माने उत्तरी अमेरिका अंग्रेजों की गुलामी से अपने को आजाद घोषित करते हैं और जहाँ जहाँ अंग्रेजों की सेना है और जहाँ जहाँ अंग्रेजों के प्रतिष्ठान है इन सबको या तो हम बंद कराएंगे या इन अंग्रेजों को अपने देश में से मारकर भगाएंगे तो 1776 से 4 जुलाई को उसने घोषणा कर दी जॉर्ज वॉशिंगटन ने और अमरीका के लोगों ने उसको समर्थन दिया उसके बाद सत्रह सौ जुलाई से एक अक्टूबर सत्रह तक अमेरिका में भयंकर घमासान चला बहुत घमासान चला भयंकर युद्ध हुआ एक तरफ अमेरिका के लोगों की सेना दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना जगह जगह युद्ध हुए अगर आप थोड़ा भी इतिहास पढ़ते होंगे और इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में एक बड़ी घटना बताई जाती है बोस्टन टी पार्टी वो बोस्टन टी पार्टी क्या थी बोस्टन नाम का एक शहर है वहां पर अमरीकियों ने अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी छावनी हुआ करती थी उसमें आग लगा दी थी और अंग्रेजी सेना के सैनिकों को मार डाला था अमरीकी लोगों ने और अमरीकी साधारण लोगों ने ये काम किया था और उसके बाद फिर वहां से ये सारा युद्ध फैलता चला गया और सत्रह सौ इक्यासी तक आते आते सारे अंग्रेजों का नामो निशान ने मिटा दिया और एक तरह से अमरीका पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया जब अमरीका आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से तो सबसे पहला काम उन्होंने जो अपने देश में किया वो ये कि अंग्रेजों की वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार और अमरीकी वस्तुओं का संपूर्ण रूप से स्वीकार आपको सुनकर हैरानी होगी जब सत्रह में ये आंदोलन चल रहा था अमेरिका में आजादी का आंदोलन उसका मूल सिद्धांत था स्वदेशी मूल भावना थी स्वदेशी अमरीकियों को ये संकल्प कराया जाता था जॉर्ज वॉशिंगटन खुद बड़ी बड़ी सभाएं करता था और सभा में हाथ उठाकर सबसे संकल्प कराता था कि हम संकल्प करते हैं कि आज से अंग्रेजी वस्त्रओं का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे क्योंकि हमें अमेरिका की आज़ादी चाहिए और लोग हाथ उठा समर्थन करते थे आपको सुन के एक ताजुब होगा हैरानी भी होगी अमेरिका बहुत ठंडा देश है वहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है और सत्रह में अमेरिका की हालत इतनी खराब थी कि अमेरिका में एक भी बड़ी स्वदेशी कपड़ा बनाने की मिल नहीं थी उनको कपड़े चाहिए क्योंकि ठंड से शरीर को बचाना है और गर्म कपड़े चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है तो गर्म कपड़े ज्यादातर इंग्लैंड से बनकर आते थे और गरम कपड़े ज्यादातर अंग्रेजी कंपनियां बेचती थी अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब ये स्वदेशी का अभियान चलाया अपने देश में तो अमरीकियों में इतनी भावना पैदा हुई कि गरम कपड़े उनको अगर अमरीकी ना मिले तो पहनेंगे नहीं भले ठिठी ठंड से मर जायेंगे इतनी भावना उनमें पैदा हुई हजारों अमरीकी ठंड से ठिकर मर गए सड़कों पर क्योंकि उनके शरीर पर गरम कपड़े नहीं थे क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि अंग्रेजी कंपनियों के कपड़े पहनेंगे नहीं खरीदेंगे तो अंग्रेजी कंपनियों के जो स्टोर्स खुले हुए थे अमेरिका में धीरे धीरे सब बंद हो गए लंका शायर और मैनचेस्टर की जो मिलें चला करती थी जो अमेरिका में कपड़ों की सप्लाई किया करती थी वो धीरे धीरे बंद होती चली गई और धीरे धीरे ब्रिटेन का सारा कब्जा अमेरिका पे से खत्म होता गया और अमेरिका एक आजाद देश हो गया अब अमेरिका सारी दुनिया के सामने एक स्वावलंबी देश के रूप में खड़ा है इस अमेरिका की कहानी स्वदेशी आंदोलन में ऐसी निकली हुई एक कहानी है जिसने अपने को आजाद कराया विदेशी गुलामी ऐसी और आर्थिक प्रतंत्रता से इस अमेरिका की कहानी को पढ़ते समय जानते समय सुनते समय बहुत रोमांच होता है कि किस तरह से देश के लोगों में एक भावना प्रबल हो जाती है एक व्यक्ति कोई निकलता है वो एक विचार देता है उस विचार में इतनी ताकत हो जाती है कि लाखों करोड़ों लोग उस विचार के अनुयाई हो जाते हैं और उस विचार के लिए अपने सारे शरीर के सुख को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं आज अमरीकी लोगों से कोई कहे कि गरम कपड़े पहनना छोड़ दो तो शायद उनको सोचना भी मुश्किल है लेकिन इन्हीं अमरीकी लोगों के पुरखों ने पूर्वजों ने 1776 में ठंड से ठिठुर मरना पसंद किया था लेकिन अंग्रेजी गरम कपड़े पहनना मंजूर उन्होंने नहीं किया था मतलब इस पूरी कहानी में से भी एक बात ही निकलती है कि जब देश के लोग संकल्प कर लेते हैं और आत्मविश्वास उनमें आ जाता है तो बड़ी से बड़ी लड़ाई वो जीत लेते हैं और बड़े से बड़े व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनों को वो सफल बना देते हैं इसी तरह एक देश है फ्रांस उसमें भी ऐसी ही एक क्रांति हो चुकी है सत्रह में फ्रांस में अचानक ऐसी क्या हुआ बर्फ बहुत पड़ गई पाला बहुत पड़ गया तो फसल बर्बाद हो गई आप जानते हैं ये फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी जैसे देश हैं, ये बहुत ठंडे देश हैं। साल में छह आठ महीने यहाँ बर्फ पड़ती रहती है और बहुत भयंकर बर्फ पड़ती रहती है और कभी कभी बर्फ ज्यादा लंबी चल जाए तो उनके खेतों में सब कुछ खत्म हो जाता है फसल बर्फ में दब जाती है उत्पादन कुछ नहीं हो पाता एक बार ऐसा फ्रांस में हो गया सत्रह के साल में फ्रांस की बर्फबारी ने उनकी पूरी खेती को चौपट कर दिया खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब खेती बर्बाद हो गई, तो उनके यहाँ आर्थिक रूप से परेशानियां शुरू हो गयी दूसरी एक बात और हुई कि फ्रांस ने 1776 से 1781 के बीच की जो क्रांति चली थी अमेरिका में इस क्रांति में फ्रांस ने अमेरिका की बहुत मदद की थी अमेरिका से मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन की बहुत मदद की थी जॉर्ज वॉशिंगटन जो स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता था अमेरिका का उसको मदद की जरूरत थी तो फ्रांस ने उसको मदद की थी क्योंकि फ्रांस हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ रहा है ब्रिटेन के खिलाफ रहा है तो ब्रिटेन का कब्जा था अमेरिका पे तो ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने मदद की थी इनकी अमरीकियों की स्वदेशी आंदोलन में तो फ्रांस का बहुत सारा पैसा अमेरिका में चला गया था अचानक से सत्रह में अकाल की पाले की स्थिति आ गई तो खेतों में सब बर्बाद हो गई फसल कुछ बचा तो फ्रांस का उस समय जो राजा था उसका नाम था लुई एल यू आई लुई लुई सोलवा उसका नाम था लुई सिक्सटी उसको कहा करते थे तो उसको समझ में नहीं आया क्या किया जाए आर्थिक रूप से देश कमजोर हो गया था क्योंकि अमेरिका को बहुत मदद की थी इन्होंने पैसे से, और इधर खेती पूरी बर्बाद हो गई चौपट हो गई तो लुई ने एक रास्ता निकाला और वो थोड़ा भारी पड़ गया रास्ता ये निकाला की उद्योगों के ऊपर टैक्स लगा दो अब ज्यादा पैसे और लाने के लिए क्योंकि खेती में से कुछ मिलेगी नहीं आमदनी और काफी पैसा अमेरिका में खर्च हो चुका है तो उद्योगों पर उसने ज्यादा टैक्स लगा दिए उद्योगों ने क्या किया कि वो टैक्स जनता पर ट्रांसफर कर दिए आप जानते हैं किसी भी उद्योगपति पर टैक्स लगाया जाए तो उद्योगपति टैक्स थोड़ी देता है वो तो नागरिक है जो उसका माल खरीदता है वो टैक्स देता है आप उद्योगों पर जितने टैक्स बढ़ाते हैं अंत में वो सारे टैक्स जो है ना वो जनता के ऊपर ही आते हैं उद्योगपति वो टैक्स लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं कैसे वो वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं अगर कोई वस्तु दस रुपए की है सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया वो वस्तु बीस रुपए की हो गई तीस की हो गई पचास की हो गई तो टैक्स तो जनता को देना पड़ता है तो लुई सोलवे राजा ने फ्रांस में टैक्स तो उद्योगों पर लगाया लेकिन उद्योगपतियों ने वो सारा टैक्स जनता के ऊपर ट्रांसफर कर दिया नतीजा ये हुआ कि वस्तुएं बहुत महंगी हो गईं और महंगाई फ्रांस में बहुत ज्यादा बढ़ गई। महंगाई जैसे ही बढ़ी तो लोगों की गरीबी बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि आप जानते हैं ये महंगाई और गरीबी चोली दामन का साथ है महंगाई और गरीबी एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। अगर महंगाई तेजी से बढ़ेगी तो गरीबी और तेजी ऐसी बढ़ेगी वो ऐसे समझ लीजिए कि कल तक कोई वस्तु आपको दस रूपये में मिला करती थी अब वही वस्तु आपको पचास रूपये में मिलने लगी तो आपकी जेब से 40 रुपए अधिक जाने लगे जिस वस्तु के लिए माने आप 40 रुपए से गरीब होना शुरू हो गए उस वस्तु के लिए तो जैसे ही महंगाई बढ़ी तो गरीबी बढ़ी और गरीबी महंगाई बढ़ने से फ्रांस में असंतोष बढ़ा और वो असंतोष धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता गया और लुई सोलवे राजा के खिलाफ ये सारा असंतोष इकट्ठा हो गया और इस असंतोष ने एक संगठन का निर्माण कर दिया और उस संगठन में कुछ नेता निकले और उन नेताओं ने सारे देश में घूम घूम कर ये कहा कि ये जो लुई सोलवा राजा है इसकी गलत नीतियों के कारण इसकी गलत व्यवस्था के कारण इसके गलत कानूनों के कारण फ्रांस का ये हाल हुआ है गरीबी बढ़ी है महंगाई बढ़ी है बेरोजगारी बढ़ी है इसने अगर अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभाला होता ठीक तरह से चलाया होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ा विद्रोह इतना ज्यादा संघीभूत हो गया कि क्रांति हो गई पूरे फ्रांस में और सत्रह में क्या हुआ लुई ओल्वे राजा का तख्ता पलट हो गया तख्ता पलट होने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया और साधारण लोगों ने मिलकर उसका सिर काट दिया राजा को मार दिया राजा को मार दिया जब लोगों ने फिर लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि आगे भविष्य में हम किसको राजा बनाएंगे तो लोगों ने कहा कि एक आदमी को अब राजा नहीं बनाएंगे अब हम हमारे देश में प्रजातंत्र लाएंगे तो प्रजातंत्र की बात उस आंदोलन से शुरू हुई पहले राजा होता था एक और वो राजा कैसे होता था राजा का बेटा राजा राजा का बेटा राजा राजा का बेटा राजा राजा का बेटा राजा ऐसे करके ये लुई खानदान का शासन सैकड़ों साल से चल रहा था लुई पहला लुई दूसरा लुई तीसरा लुई चौथा फिर लुई पंद्रवा लुई सोलवा ऐसे करके बाप बेटा बाप बेटा इस तरह से परम्परा में था तो फ्रांसीसी लोगों ने कहा कि ये बाप बेटे राजा होते रहते हैं एक ही खानदान का शासन पूरे देश में चलता रहता है दूसरों को किसी को मौका नहीं मिलता अब हम हमारे शासन पद्धति को बदलेंगे तो लुई सोलवे की हत्या होने के बाद फ्रांसीसी लोगों ने तय किया कि हम प्रजातंत्र लाएंगे और जनता के द्वारा राजा को चुनवाएंगे जनता सीधे राजा को चुनेगी अब तक क्या होता था राजा अपने बेटे को राजा बना देता था जनता का उसमें कोई सहभाग नहीं होता था तो उन्होंने कहा आप जनता राजा को चुनेगी तो इस तरह से 1788 में इस क्रांति के बाद फ्रांस में एक तरह से प्रजातंत्र आ गया और जनता ने सीधे प्रधानमंत्री को चुनना शुरू कर दिया जो परंपरा आज तक फ्रांस में कायम है 1788 के बाद फ्रांस में जितने भी प्रधानमंत्री हुए या राष्ट्रपति हुए वो सब सीधे जनता के द्वारा चुने गए हैं वो राजाओं के बेटे राजा इसलिए राजा नहीं बन गए दूसरा फिर उन्होंने तय किया कि हमारे देश में जब राजा शाही रही फ्रांस में तो जो राजा के नजदीक लोग थे उनको तो सारी सुख सुविधाएं मिल जाती थी जो आम आदमी था उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी आपको सुनकर हैरानी होगी सत्रह तक फ्रांस में साधारण बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं था सत्रह तक फ्रांस में जो भी स्कूल चलते थे वो राजा के बच्चों के लिए होते थे या राजा के काम करने वाले अधिकारियों के बच्चों के स्कूल होते थे तो लोगों ने कहा कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले परम पूजनी स्वामी जी आप कहते थे क्या गरीब क्या अमीर सबको एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए ये बात सत्रह में फ्रांस में शुरू हुई की शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और शिक्षा का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए इसी तरह चिकित्सा सबको मिलनी चाहिए और चिकित्सा का अधिकार सभी को होना चाहिए सभी बराबर हैं आपस में और सबका अधिकार समान होना चाहिए एक इक्वेलिटी की बात वहाँ से निकली और सब भाई भाई हैं आपस में इक्वेलिटी फ्रेटरनिटी और ये हमारी जो प्रजातंत्र के मूल्यों की बात होती है ना ये सब सत्रह में फ्रांस की क्रांति ऐसी शुरू हुए और फ्रांसीसी लोगों ने इन सब मूल्यों पर आधारित अपने यहाँ प्रजातंत्र की स्थापना कर ली और पूरा देश एक पुराने राजाशाही पद्धति में जो घिसत रहा था या सड़ रहा था या व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार पैदा हो गया था उसको उन्होंने खत्म कर लिया एक रोचक बात और बताता हूँ फ्रांसीसी क्रांति जो सत्रह में हुई इसकी शुरुआत जिस एक मुद्दे से हुई सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला सत्रह में फ्रांस का जो मुद्दा था महंगाई था गरीबी था भूखमरी था बेकारी था ये तो था ही भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा था उस समय फ्रांस में सबसे ज्यादा करप्शन की बात होती थी लोग ये कहते थे कि हमारे देश के विकास के लिए राजा का जितना बजट बनता है और हम जितना पैसा राजा को टैक्स में देते हैं उसमें अंतर बहुत है माने टैक्स में बहुत ज्यादा देते हैं और लोगों के विकास के लिए बहुत कम खर्च होता है बाकी पैसा कहा जाता है तो राजा खा जाता है या उसके अधिकारी खा जाते हैं यहाँ से बात शुरू हुई थी भ्रष्टाचार की और उस भ्रष्टाचार की बात के आगे बढ़ते बढ़ते गरीबी भूखमरी बेकारी महंगाई ये सब जुड़ता गया और इन सब ने मिलकर एक साथ फ्रांस में क्रांति पैदा कर दी और जिस फ्रांस में एक जमाने में कहा जाता था की लुई के शासन को हटाना भगवान से टक्कर लेने जैसा है ऐसा फ्रांसीसी लोग कहा करते थे लुई के शासन को समाप्त करना भगवान की गद्दी को उलटने जैसा है माने लुई को भगवान मानते थे वहाँ के लोग राजा को भगवान का मानते थे देवदूत मानते थे तो एक जमाने में जिस फ्रांस में राजा को हिलाना राजा को हटाना उसकी गद्दी उलटना उसकी सत्ता पलटना एकदम असम्भव माना जाता था उसी फ्रांस में थोड़े सा प्रयास कुछ लोगो ने किया और एक दिन फ्रांस उस राजा की गुलामी से और उस देवसी वाली व्यवस्था से आजाद हो गया भ्रष्टाचार गरीबी भूखमरी बेरोजगारी सब कुछ उन्होंने अपने देश में से बड़े पैमाने पर समाप्त करा लिया और आज फ्रांस दुनिया में बहुत गर्व से कहने वाला ये देश है कि फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था सबके लिए समान है फ्रांस की चिकित्सा व्यवस्था सबके लिए समान है सरकार के धन ऐसी चिकित्सा चलती है सरकार के धन से शिक्षा होती है चिकित्सा और शिक्षा पर जितना पैसा फ्रांस खर्च करता है शायद ही दुनिया का कोई दूसरा देश करता होगा और फ्रांस के आज के राजनेता ये कहते हैं कि ये करना हमारी मजबूरी है क्योंकि सत्रह की क्रांति ने इतना डर बिठा रखा है नेताओं के मन में कि अगर ये नहीं करेंगे तो आज के नेताओं का भी वही हाल होगा जो लुई सोलवे का हाल फ्रांस में हुआ इसलिए फ्रांस के नेता डरते रहते हैं घबराते रहते हैं और सही रास्ते पर चलते रहते हैं आज फ्रांस में ऐसा माहौल है कि थोड़ा भी भ्रष्टाचार थोड़ा भी करप्शन का मामला किसी एक प्रधानमंत्री के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ आ जाए तुरंत सरकार पलट जाती है तुरंत सरकार बदल जाती है तो ऐसी एक क्रांति फ्रांस में हुई है एक और उदाहरण में आपको देना चाहता हूँ ऐसी एक क्रांति रूस में भी हुई है। एक जमाना था कि रूस में भी बहुत बुरा हाल हो गया था 1917 के आसपास रूस में क्या हुआ वैसे तो आप सभी जानते हैं अगर थोड़ा भी इतिहास आप पढ़ते होंगे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दुनिया में इस प्रथम विश्व युद्ध में रूस को लड़ना पड़ा जर्मनी के खिलाफ जर्मनी एक तरफ था जर्मनी ऑस्ट्रिया जैसे देश एक तरफ थे रूस और रूस के सहयोगी देश एक तरफ थे तो 1914 से 1917 तीन साल विश्व युद्ध चला इस विश्व युद्ध में रूस की आर्थिक रूप से बड़ी भारी नुकसान हो गया बहुत नुकसान हो गया रूस का पैसा बहुत ज्यादा डूब गया युद्ध में रूस के कारखाने काफी हद तक बंद हो गए युद्ध के कारण युद्ध में अर्थव्यवस्था पूरी तरह ऐसी तहस नहस हो जाती है आप सभी जानते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था का सारा पैसा युद्ध में लग जाता है भारत ने चार चार विदेशी युद्ध लड़े हैं अपनी जमीन पर और एक पांचवा छोटा युद्ध लड़ा है कारगिल का इसलिए भारत को तो ये अंदाजा सबसे ज्यादा है कि जब भी युद्ध होता है अर्थव्यवस्था पूरी तरह ऐसी डावाडोल हो जाती है वैसे ये विश्व युद्ध हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल हो गई उस समय रूस में एक राजा हुआ करता था उसका नाम था निकोलस जार करके निकोलस जार ने देखा कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से खराब हो गई है पैसा सरकार के पास बचा नहीं है तो क्या किया जाए उसने रूसी मुद्रा जो होती है जिसको रूबल कहते हैं आज उसको छापना शुरू कर दिया और अंधाधुन्ध मुद्रा उसने छापी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया मुद्रा स्फीति बढ़ गई मुद्रा स्फीति बढ़ने ऐसी महंगाई बढ़ गयी और महंगाई बढ़ने से फिर वही दुष्चक्र शुरू हो गया गरीबी आ गई भूखमरी आ गई और रूस पूरी तरह से दुर्व्यवस्था में घिर गया निकोलस जार ने बड़ी कोशिश की अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की ठीक करने की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया तो निकोलस जार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ रूस में उस आंदोलन का जो नेता हुआ करते थे उनका नाम था लेनिन लेन ने एक पार्टी बनाई थी एक संगठन बनाया था वो संगठन बाद में पार्टी बन गया उसी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया तो पहले ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बन गया तो लेनिन ने संगठन बनाया और सारे देश में लेनिन ने घूम घूम कर ये बताना शुरू किया कि निकोलस जार की गलत व्यवस्था के कारण गलत नीतियों के कारण रूस पराजित हो गया युद्ध में और उस समय युद्ध में जर्मनी की जीत हुई थी जर्मनी एक तरह से विजयी रहा था तो रूस पराजित हो गया रशियन लोगों के दिल में ये बात बहुत चुपती थी कि हम हार कैसे गए हमारी पराजय कैसे हो गई जबकि निकोलस जार ने सबसे मजबूत सेना बनाई हुई थी और लोगों से सबसे ज्यादा टैक्स लेकर वो सेना पे खर्च किया करता था लेकिन फिर भी पराजय हुई तो रूस के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि उनका देश पराजित हो गया उनका देश हार गया तो धीरे धीरे मन में वो बात बैठने लगी और लेनिन ने संगठन खड़ा कर दिया पराजय की बात लोगों के मन में थी उसके बाद महंगाई बढ़ गई गरीबी भूखमरी बेकारी बढ़ गई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया चरम पर कैसे पहुंच गया जब अर्थव्यवस्था टूटती है ना और ऐसा लगता है कि देश डूबने जा रहा है तो जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने बचाव के लिए अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा बटोरना शुरू कर देते हैं तो निकोलस जार के जो नजदीकी लोग हुआ करते थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरना शुरू किया इकट्ठा करना शुरू किया उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता गया तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना रूस की क्रांति का गरीबी दूसरा मुद्दा था महंगाई तीसरा मुद्दा था और आर्थिक दुर्व्यवस्था चौथा मुद्दा था फिर धीरे धीरे रूस में और एक गंभीर स्थिति बन गई कि रूस के खेतों में किसान जो मेहनत करके उत्पादन करते थे अचानक से वहाँ ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण 1917, 1916, 1915 उन दिनों में उत्पादन भी घटता गया और खेती से आने वाली आमंदनी भी लगातार कम होती गई इन सब परिस्थितियों ने मिलाकर क्रांति को वहाँ जन्म दिया और लेनिन के नेतृत्व ले में जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना जो पार्टी बाद में बन गया उन्होंने जार के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया जार को गद्दी से उतार दिया निकोलस जार को गद्दी से उतार दिया बाद में उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसको फांसी देके मार डाला और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर राज संभालना शुरू किया तो कम्युनिस्टो ने जो राज संभाला वहाँ रूस में तो वहाँ पर कई व्यवस्थाएं उन्होंने बदल दी एक व्यवस्था उन्होंने ये बदली कि कभी भी भविष्य में इन्फ्लेशन ना बढ़े महंगाई ना बढ़े तो अर्थव्यवस्था को एक नए सिरे से उन्होंने ढाला फिर उसके बाद गरीबी भुखमरी ज्यादा ना हो लोगों के पास जमीने हो हर आदमी के पास उत्पादन करने के लिए थोड़ी जमीन हो तो भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था उन्होंने बदल डाली ऐसे करके पूरे तंत्र को बदल दिया जाड़ के जमाने में ऐसा होता था की मात्र एक प्रतिशत लोगों के हाथ में रूस की पूरी जमीन थी मात्र एक प्रतिशत लोग पूरी जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए थे आप सोचो देश रूस जो है ना दुनिया में सबसे बड़ा देश है अगर आप भूगोल देखेंगे दुनिया के देशों का तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसको हम थोड़े दिन पहले तक सोवियत संघ कहते रहे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया जिसको बताते रहे वो दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है और दुनिया की सबसे कम जनसंख्या वहाँ रहती है तो जमीनें बहुत हैं। तो निकोलस जार के जमाने में क्या हुआ था कि सारी जमीनें इकट्ठी होकर एक प्रतिशत लोगों के हाथ में आ गई थी तो ये लेनिन ने ही मुद्दा बनाया था कि सारी जमीनें एक प्रतिशत लोगों के हाथ में है और निन्यानवे प्रतिशत लोग वहाँ भूमिहीन है स हैं, तो ये निन्यानवे प्रतिशत लोगो को इकट्ठा किया जाए और इनको संगठित करके क्रांति की शुरुआत की जाए तो वहाँ से उनके यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई और वो संगठन मजबूत होता ही गया और एक दिन चलकर उन्होंने जार की पूरी व्यवस्था को उलट दिया और सोवियत संघ एकदम नया देश बन गया उसके बाद से सोवियत संघ ने अमेरिका के सामने सारी की सारी कंपटीशन लगा दी पूरी की पूरी प्रतियोगिता लगा दी और रूस को ऐसा उन्होंने तय कर लिया था कि अमेरिका से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए अमेरिका पूंजीवादी तरीके से विकसित होने वाला देश था इन्होंने साम्यवादी तरीके से देश को विकसित करना शुरू किया और काफी हद तक उस देश को उन्होंने आगे बढ़ा लिया बाद में क्या हुआ उन्नीस के दशक में रूस में फिर गड़बड़ी हो गयी कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से जो शासन व्यवस्था आई थी इस शासन व्यवस्था में क्या हुआ था नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो गई, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं भारत में वो नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो गई और नौकरशाही ने फिर भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी और फिर उस नौकरशाही के खिलाफ फिर से बगावत हुई रूस में और उस बगावत में रूस जो है ना खंड खंड टूट गया एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक देश हुआ करता था अब एक एक छोटे छोटे हिस्से में टूट गया है रूस अलग हो गया बाइलो अलग हो गया तजाकिस्तान अलग हो गया किर्गिस्तान अलग हो गया ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो गए ध्यान इस बात को देना है कि उन्नीस में जब रिवोल्यूशन हुआ क्रांति हुआ तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था और 1970 के बाद जो काउंटर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ रूस में जिसकी परिणति उन्नीस में हुई तो भी भ्रष्टाचार वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था माने अगर हम देखें, ज्यादातर देशों में क्रांतियां हुई हैं, तो वहाँ की व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार जब चरम पर पहुंचा है तो लोगों ने उसका प्रतिकार किया है और क्रांति वहाँ पे हो गई एक और कहानी सुनाता हूँ चीन नाम का एक देश है हमारा पड़ोसी देश है ये चीन देश भी एक लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है आपको एक बात पुरानी शायद याद है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज चीन में भी गए थे और ये अंग्रेज क्या किया करते थे शुरू के दौर में भारत से कुछ अफीम लेके जाते थे और चीन में बेचा करते थे चीन से चाय लेकर आते थे और भारत में बेचा करते थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला काम ये था भारत में अफीम होती थी और अफीम भारत में बहुत साल से होती है ये यहाँ पर आयुर्वेद की औषधि के लिए उपयोग में की जाने वाली खेती है भारत में हजारों साल से आयुर्वेद में अफीम का उपयोग होता है अंग्रेजी में जिसे हम लोग ओपियम कहते हैं बहुत दवाएं बनती हैं इसकी तो अंग्रेज यहाँ आकर अफीम खरीदते थे चीन में ले जाके बेचते थे चीन से चाय खरीदते थे भारत में लाके बेचते थे तो अंग्रेजों ने भारत की अफीम चीन के लोगों को पिला पिला चीन को गुलाम बना लिया इतनी शातिर कौम है ये अंग्रेजों की इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता चीन को गुलाम बनाने की ताकत इनमें बंदूक की नहीं थी बंदूक से ये चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे क्योंकि चीन की ताकत अंग्रेजों से कई गुनी बढ़ी थी भौतिक रूप से ये अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे सैनिक रूप से अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे आर्थिक रूप से अंग्रेज चीन को गुलाम नहीं बना सकते थे चीन अंग्रेजों से बहुत बहुत बहुत बड़ा देश है कई कई गुना ज्यादा आबादी है कई कई गुने ज्यादा संसाधन है तो अंग्रेजों ने देखा कि ना सैनिक रूप से चीन को जीता जा सकता है ना भौतिक रूप से इनको गुलाम बनाया जा सकता है न इनके ऊपर हम सीधे राज्य कायम कर सकते हैं तो अंग्रेजों ने एक नया रास्ता निकाला कि चीनी नौजवानों को अफीम पिलाओ नशे का शिकार बनाओ और पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लो आपको सुनकर हैरानी होगी 50 साल अंग्रेजों ने चीनी लोगों को अफीम पिला पिला के ही गुलाम बना लिया और पूरा चीन अफीम का शिकार हो गया बाद में चीन में कुछ नेता निकले और उनको ये बात समझ में आई कि हम तो इन अंग्रेजों के गुलाम हो गए अफीम के चक्कर में व्यसन के चक्कर में जब चीन में एक आंदोलन शुरू हुआ जो व्यसन मुक्ति का आंदोलन बना नशा मुक्ति का आंदोलन बना तो व्यसन मुक्ति के आंदोलन में से नशा मुक्ति के आंदोलन में से एक नया चीन निकला उन्होंने पहले तो अंग्रेजों को मार के भगाया अपने देश में से अपने देश के पूरे इलाके को स्वतंत्र कराया और इसी स्वतंत्रता में काफी लड़ाइयां हुई अंग्रेजों की चीनी लोगों के साथ उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ चीनी लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ अंत में अंग्रेज हारे और वहां से भागे अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन जब चीन में चला तो वहां भी स्वदेशी आंदोलन ही मूल आधार में था और स्वदेशी की बात को लेकर चीनी लोगों ने यही संकल्प लिया था कि जिन अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराना है उन अंग्रेजों की कोई वस्तु नहीं खरीदनी है उन अंग्रेजों की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना तो पूरे चीन में स्वदेशी आंदोलन चला अंग्रेजों का बहिष्कार हुआ अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार हुआ अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ अंग्रेजी पहनावे का बहिष्कार हुआ अंग्रेजी भोजन का बहिष्कार उन्होंने किया अंग्रेजी नामों का बहिष्कार किया अंग्रेजी भवन जो बना दिए थे अंग्रेजों ने उनको तोड़ दिया पूरी तरह से एक एक ईट उसकी निकाल दी उन्होंने इस तरह से पूरे चीन को उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता और गुलामी से आजाद कराया बाद में थोड़े समय के लिए चीन में थोड़ा बिखराव आ गया था कुछ अंग्रेज समर्थक नेताओं का चीन पर कब्जा हो गया था फिर उन अंग्रेज समर्थक नेताओं को हटाने के लिए चीन में एक दूसरी क्रांति हुई जो माओजे दोंग के नेतृत्व में हुई और 1949 में वो सफल हुई और 1 अक्टूबर 1949 को चीन उस क्रांति में सफल होकर अपने आप को गणराज्य घोषित किया सबसे चीन सारी दुनिया के सामने एक स्वदेशी और स्वावलंबी देश के रूप में आगे बढ़ाए चीन ने जो सबसे अच्छा काम अपने देश में किया इस आंदोलन में से उन्होंने ये देख लिया कि अंग्रेजों के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को उपयोग करके अंग्रेजी कानूनों को उपयोग करके अपने देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता तो उन्होंने सारे अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी व्यवस्थाओं को हटा दिया अंग्रेजों ने चीन में सेंट्रलाइजेशन कर दिया था उद्योगों में चीन की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया उद्योगों में उन्होंने कहा कि अंग्रेज बड़े उद्योग लगाते थे चीन की सरकार ने कहा हम छोटे छोटे हजारों उद्योग लगाएंगे एक बड़ी मोटर कार आप बनाते हैं एक ही कारखाने में चीन की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया उस मोटर कार का एक, एक पुर्जा हजारों कारखाने में बनेगा और फिर किसी एक कारखाने में जाके उसकी असेंबली होगी उन्होंने ऐसी अंग्रेजों से बिल्कुल उल्टी नीति बनाई उसमें से चीन निकल आया छोटे छोटे उद्योग लगे गाँव गाँव उद्योग लगे और उसमें से चीन बढ़ता चला गया फिर चीन की सरकार ने ये तय किया कि अंग्रेजों के जमाने में चीन में टैक्स बहुत हो गया था चीन की सरकार ने कहा कि टैक्स हम कम से कम करेंगे और जो उद्योग उत्पादन करेंगे उनको टैक्स में ज्यादा से ज्यादा छूट देंगे तो आज चीन की नीति है कि चीन में अगर कोई औद्योगिक उत्पादन करता है तो सरकार उसको कम से कम टैक्स लगाती है और जो व्यक्ति उत्पादन करके निर्यात करता है सरकार उसको टैक्स तो लगाती ही नहीं है उल्टा उसको मदद करती है सब्सिडी के रूप में उसको वो एक्सपोर्ट सब्सिडी कहते हैं और अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट सब्सिडी वो अपने उद्योगों को देते हैं परिणाम क्या होता है कि चीन में बनने वाली दस रुपए की चीज दुनिया के बाजारों में पांच रुपए में बिक जाती है क्योंकि दस रुपए की वस्तु पर पांच रुपए वहां की सरकार सब्सिडी में दे देती है तो उन्होंने उद्योगों के लिए अपनी नीतियां बनाई सब्सिडी एक्सपोर्ट में दी उत्पादन पर कर सबसे कम लिया चीन में बिजली दुनिया की सबसे सस्ती बिजली है भारत में हम एक यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमको बाजार में साढ़े तीन चार रुपए देना पड़ता है उद्योगों को तो छह सात रुपए देना पड़ता है चीन में यही एक यूनिट बिजली नब्बे पैसे में उद्योगों को मिल जाती है सस्ती बिजली सस्ता पानी सस्ती सड़कें लोगों के ऊपर टैक्स कम से कम व्यापार और उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा निर्यात वाले उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा और खेती और किसानी करने वालों को तो सबसे ज्यादा बढ़ावा इस तरह से चीन बढ़ता गया और आज सारी दुनिया के बाजारों में ज्यादा से ज्यादा सामान आपको मिलेगा तो चीन का माल मिलेगा अमेरिका के बाजार में जाओ तो चीनी माल है ब्रिटेन के बाजारों में जाओ तो चीनी माल दिखाई देगा भारत के बाजारों में देख लो दुकानें भरी पड़ी हैं चीनी सामानों से चीनी खिलौने हैं चीनी अगरबत्तियाँ चीनी मोमबत्तियाँ चीनी गणेश जी आ गए हमारे देश में चीनी लक्ष्मी जी आ गई अभी थोड़े दिन पहले दीपावली आके गई है दीपावली पर चीन से बनाए हुए लक्ष्मी गणेश आकर भारत में बिक गए और अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ दीपावली के पहले कुछ और त्यौहार आए एक राखी का त्यौहार आया रक्षाबंधन का मैं हैरान हो गया हरिद्वार जैसे छोटे शहर में चीन की बनाई हुई राखी बिक गई चीन की राखियां बिक जाती हैं चीन की लक्ष्मी गणेश जी बिक जाते हैं चीन के बनाए हुए बच्चों के खिलौने आकर इतने बिक रहे हैं कि भारत के सारे खिलौना बनाने वाले उद्योग बर्बाद हो रहे हैं तो चीन की हर वस्तु तो इतनी सस्ती चीन की घड़ियां आकर दिल्ली के बाजार में बिकती हैं किलो के हिसाब से घड़ी ले लो एक किलो दो किलो पांच किलो तराजू में तौल के देता है एक किलो घड़ी चालीस रूपये की दो किलो घड़ी अस्सी सौ रूपये की चांदनी चौक में आप जाइए दिल्ली में चीन की घड़ियां किलो के हिसाब से मिलती है इतनी सस्ती सस्ती चीजें सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि चीन का माल इतना सस्ता क्यों है कारण उसके तीन है चीन की सरकार अपने उद्योगों को स्वदेशी नीति के हिसाब से आगे बढ़ाती है और स्वदेशी नीति उनकी क्या है कि जो चीन का उद्योग सामान बनाएगा और उसको दूसरे देश में बेचने के लिए जाएगा तो सामान के बनाने का जितना खर्चा आएगा सरकार दे देगी वो ये उनकी नीति है टैक्स तो लेना नहीं है पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो भी सरकार दे देगी और बिजली चाहिए तो सबसे सस्ती बिजली मैंने बताया नब्बे पैसे यूनिट की बिजली है चीन में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उद्योगों में छह सात रूपए यूनिट की है उनके यहाँ नब्बे पैसे यूनिट की है पानी उद्योगों के लिए सबसे सस्ता सड़कें फोकट में बना के सरकार दे देती है उद्योगों के लिए और चीन में कोई उद्योग लगाना हो और चलाना हो और कोई स्वदेशी व्यक्ति उस काम को करे तो एक महीने के अंदर सारी व्यवस्थाएं सरकार करके दे देगी सड़क बना देगी बिजली के तार डल जाएंगे लाइनें खिंच जाएंगी पानी पहुंच जाएगा एक डेढ़ महीने में आप अच्छे से इंडस्ट्री शुरू करिए और आप एक्सपोर्ट करने लगे तब तो आपका सारा खर्चा सरकार उठा लेगी तो ये जो स्वदेशी नीति उनकी है इस स्वदेशी नीति को वो उन्नीस से पालन कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और आज सारे दुनिया के सामने चीन एक देश के रूप में खड़ा है मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि उन्नीस में चीन भुखमरी का शिकार था भूखे मरने वाले लोगों का देश था और आज सारी दुनिया को भोजन करा दे इतना अनाज चीन में पैदा हो रहा है सारी दुनिया के बाजारों को अपने सामानों ऐसी पाट दे इतना उत्पादन उनके देश में हो रहा है तो चीन का इतिहास पढ़ें या जापान का फ्रांस का इतिहास पढ़ें या अमेरिका का इन सब देशों के इतिहासों में एक बात समान दिखाई देती है वो ये कि जब जब इन देशों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और जब जब स्वदेशीपन अपनी अर्थव्यवस्था में अपनाया इन देशों में क्रांतियां हुई और क्रांतियां सफल हुई और सफल होकर उन सभी देशों को इन क्रांतियों की मदद से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश उन्होंने बना दिया 50 साल पहले का जापान 50 साल पहले का चीन 150 साल पहले का फ्रांस या 200-250 साल पहले का अमेरिका किसी को विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी तरक्की करके इतना ऊपर आ जाएगा लेकिन ये सब देश तरक्की करके ऊपर आए तो उसके पीछे स्वदेशी का सिद्धांत स्वदेशी का आंदोलन स्वदेशी की भावना आत्मविश्वास आत्म, आत्म को बनाए रखने की मन में जिजी इन सब मूल्यों ने मिलकर उनके देश को आगे बढ़ाया हम मैं आखिर में भारत की बात करना चाहता हूँ कि ये सारे देश अगर सफल हो सकते हैं स्वदेशी का सिद्धांत अपनाकर तो भारत सफल क्यों नहीं हो सकता स्वदेशी का सिद्धांत अपनाकर सीधी सी बात है अगर जापान सफल हो सकता है फ्रांस सफल हो सकता है अमेरिका सफल हो सकता है चीन सफल हो सकता है रूस सफल हो सकता है तो भारत भी हो सकता है इसलिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान का ये पूरा का पूरा अभियान जो भारतीयता और स्वदेशी को आधार बनाकर चल रहा है जिसके मूल सिद्धांतों में भारतीयता और स्वदेशीपन है ये भारत स्वाभिमान का अभियान भी पूरी तरह से सफल होगा इस देश में दूसरी बात जो मुझे लगती है भारत स्वाभिमान के सफल होने के लिए वो ये कि इन पांच देशों में क्रांतियों का उदाहरण मैंने आपको दिया ऐसे सत्तर देश हैं दुनिया में जहां क्रांतियां हुई हैं पिछले हजार वर्षों में इन सभी देशों में क्रांतियां तभी हुई हैं जब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है भारत में भी इस समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा हुआ है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत स्वाभिमान की क्रांति भी सफल होगी हमारे देश में भ्रष्टाचार कितने चरम पर है आप सभी ये बात को याद रखिए हमारे देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी उन्होंने एक बार लोकसभा में ये कहा कि मैं देश की अर्थव्यवस्था में जब किसी नागरिक से एक रूपये टैक्स का लेता हूँ और बदले में वो एक रूपये विकास के लिए उस नागरिक के पास देता हूँ तो उसके पास मात्र पन्द्रह पैसा ही पहुंचता है पिचासी पैसा तो भ्रष्टाचार और घूसखोरी में ही चला जाता है ये बात श्री राजीव गांधी ने कही थी संसद में बहुत सारे देश के अर्थशास्त्रियों ने उस समय श्री राजीव गांधी को यह कहा था कि आप अतिशयोगती कर रहे हैं तो श्री राजीव गांधी ने कहा था कि शायद थोड़े दिनों के बाद लगेगा कि मेरी बात अतिशयोगती नहीं है श्री राजीव गांधी अब जीवित नहीं है वो स्वर्गवासी हो चुके हैं हमारे देश की सरकार ने समय समय पर अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को नापने के लिए कई अध्ययन करवाए हैं और उन सभी अध्ययनों की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से एक रुपया विकास के लिए नीचे किसी आदमी को भेजती है तो अब तो उसके पास दस पैसा ही पहुँच पाता है नब्बे पैसा तो घूसखोरी और भ्रष्टाचार में ही चला जाता है अब आप सोचिए कि जब देश के विकास के लिए एक रुपया सरकार के द्वारा खर्च किया जाए और उसमें से नब्बे पैसा भ्रष्टाचार में चला जाए घूसखोरी में चला जाए इसका मतलब क्या हुआ कि विकास के लिए खर्च होने वाले धन का नब्बे प्रतिशत लूटमारी में जा रहा है घूसखोरी माने लूटमारी डकैती सीधे सीधे डकैती और लूटखोरी में नब्बे धन जा रहा इसका अर्थ क्या हुआ परम पूजनीय स्वामी जी आपको थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सारे देश के विकास के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का जो एक साल का बजट है 20 लाख करोड़ का है अगर इस 20 लाख करोड़ में से 90 प्रतिशत घूसखोरी और लूटखोरी में जा रहा है और मात्र 10 प्रतिशत ही देश के विकास के काम में आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि साल में बीस लाख करोड़ में से अट्ठारह लाख करोड़ रूपये लूटा जा रहा है बर्बाद हो रहा है और मात्र 2 लाख करोड़ रुपए ही विकास पे खर्च हो रहा है 115 करोड़ की जनसंख्या में साल में 2 लाख करोड़ रुपए विकास का खर्च है अठारह लाख करोड़ घुसखोरी और भ्रष्टाचार में जा रहा है इसका माने भ्रष्टाचार भारत में पूरे चरम पर है और आने वाले समय में अगर व्यवस्था को हमने नहीं बदला तो ये भ्रष्टाचार और बढ़ने वाला है इसी भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम है की भारत के नेताओं ने पिछले तिरसठ साल में देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे में से सौ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूट कर विदेशी बैंकों में स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रखा है इसका माने भारत में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है अब ध्यान दे देना है कि जब जब दुनिया के जिस देश में भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है उसी समय लोगों ने क्रांति की है तो आज भारत में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में भी क्रांति अब होगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा भारत का भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि यहाँ के लोग तो कफन को बेचकर खाने की तैयारी में बैठे हैं इतने भयंकर भ्रष्टाचार वाले भारत में क्यों नहीं क्रांति सफल होगी मुझे तो लगता है कि जरूर सफल होगी इसलिए भारत स्वाभिमान के अभियान का मूल जो उद्देश्य है और मूल सिद्धांत है भ्रष्टाचार की समाप्ति हमारा उद्देश्य है सिद्धांत स्वदेशी और भारतीयता का है मुझे लगता है कि जरूर यहाँ भी क्रांति सफल होगी और एक बात मुझे जो ध्यान में आपके लानी है वो ये कि दुनिया के जिन देशों में भी क्रांतियां हुई है वो क्रांतियों के लिए भूमि बनी है जब वहाँ गरीबी बहुत बड़ी हो भूखमरी बहुत बड़ी हो बेरोजगारी बहुत बड़ी हो महंगाई बहुत बड़ी हो भारत में भी आप देखो गरीबी कितनी भयंकर है 115 तो करोड़ भारतवासियों में चौरासी करोड़ भारतवासी इतने गरीब हों दिन में 20 रुपए भी खर्च करने के लिए उनके पास न हो हमारी सतहत्तर जनसंख्या भयंकर गरीबी में रह रही हो और क्या गरीबी होगी जब हम आजाद हुए थे तो चार करोड़ भारतवासी गरीब माने जाते थे अब आजादी के तिरसठ साल में चौरासी करोड़ भारतवासी गरीब हो गए माने आजादी के तिरसठ साल में गरीबी 21 गुनी बढ़ गई बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि राजीव भाई गरीबी इसलिए बढ़ गई कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई। अगर जनसंख्या बढ़ने की बात देखेंगे तो आजादी मिली उस समय हम 33 करोड़ थे 1947 में अब हम 115 करोड़ हो गए तो जनसंख्या हमारी साढ़े तीन गुनी बढ़ी है तो गरीबी भी साढ़े तीन गुनी बढ़नी चाहिए तो चार करोड़ की गरीबी बारह करोड़ होनी चाहिए लेकिन गरीबी चार करोड़ लोगों से बढ़कर चौरासी करोड़ तक कैसे पहुँच गयी जनसंख्या साढ़े तीन गुनी बढ़ी गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई गणित के किसी सिद्धांत से हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते अगर जनसंख्या साढ़े तीन गुनी बढ़ रही है तो गरीबी साढ़े तीन गुनी बढ़नी चाहिए जनसंख्या साढ़े तीन गुनी बढ़ी गरीबी इक्कीस गुनी बढ़ गई इसका एक ही उद्देश्य एक ही का जवाब है वो ये कि जनसंख्या भले साढ़े तीन गुनी बढ़ी हो लेकिन आजादी के तिरसठ साल में इस देश की लूट इक्कीस गुना बढ़ गई है घूसखोरी भ्रष्टाचार इक्कीस गुना बढ़ गया है जिसके कारण ये गरीबी इस देश में बढ़ गई तो गरीबी इस देश में है जो क्रांति के लिए बहुत बड़ा आधार बनाता है बेरोजगारी इस देश में कितनी भयंकर है हमारी सरकार ये कहती है कि दो हाथों से काम करने वाले भारत में 64 करोड़ लोग रहते हैं, जिनके दो हाथों में दम है काम करने का माने काम करने की उम्र जिन लोगों की है ऐसे 64 करोड़ लोग इस देश में है अंग्रेजी में इसको कहा जाता वर्किंग एज हमारे देश में जिनकी काम करने लायक उम्र है वो चौसठ करोड़ हैं और इनमें से सम्मानजनक काम सिर्फ साढ़े तीन करोड़ लोगों को ही मिल पाया है आजादी के तिरसठ साल में जिसको हम कहते हैं सम्मानजनक रोजगार वो सिर्फ भारत में साढ़े तीन करोड़ लोगों को है चौसठ करोड़ लोगों में से साढ़े करोड़ लोगों को ही सम्मानजनक काम है बाकी के लोगों को तो सम्मानजनक काम ही नहीं है इस देश में और ये साढ़े तीन करोड़ लोग कौन हैं? बैंकों में काम करने वाले बीमा कंपनियों में काम करने वाले सेना में काम करने वाले सेना में नौसेना में जल सेना में थल सेना में सरकार के पब्लिक सेक्टर में राज्य सरकार में कुल मिलाकर सरकारी स्तर सर पर काम करने वाले साढ़े तीन करोड़ हैं। बाकी के लोगों के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है किसी को साल में तीन महीने काम मिलता है किसी को साल में दो महीने काम मिलता है किसी को ठेला चलाना है किसी को रेहड़ी लगानी है किसी को सड़क के फुटपाथ पर बैठकर अपना माल बेचना है वो भी शांति से नहीं बेच सकता पुलिस वाले आते हैं डंडा मार के कभी भी भाग जाते हैं पुलिस वाले आते हैं पैसे वसूल के अभी भी चले जाते हैं तो सड़क पर ठेली लगाने वाले रेहड़ी लगाने वालों को भी कोई सरकार इस देश में सम्मान काम नहीं दे पाती है किसानों का हाल इतना खराब है आपने परम पूजनीय स्वामी जी के मुख से सुना मात्र 40 प्रतिशत खेत को ही पानी मिल पाया है 60 प्रतिशत खेती बिना पानी के है भगवान ने पानी दे दिया तो खेती हो जाएगी बारिश समय आरोप हो गयी तो खेती हो जाएगी बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हो पाएगी इतना बुरा हाल खेतों का है बहुत दर्दनाक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत की 60 प्रतिशत खेती पानी के बिना है भगवान के भरोसे है प्रकृति के भरोसे है अगर बारिश हो जाए तो ठीक है नहीं बारिश हो पाए तो गाँव से लोग उजड़ना शुरू हो जाते हैं और सरकार के आंकड़े हैं कि हर एक मिनट में 30 गाँव के लोग गाँव छोड़कर शहर भाग जाते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों की जनसंख्या बढ़ाते हैं फिर झुग्गी झोंपड़ियाँ बसना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गाँव में बारिश नहीं हुई ठीक से खेत में कुछ पैदा होगा नहीं रोटी तो खानी है पेट की आग तो बुझानी है तो लोग शहर में जाते हैं मुंबई में जाते हैं धारावी में रहना शुरू करते हैं बेंगलोर में जाते हैं दिल्ली में जाते हैं झोंपड़ पट्टियों में रहना शुरू करते हैं और बहुत दुख से कहना पड़ता है कि मुंबई दिल्ली मद्रास हैदराबाद सिकंदराबाद जैसे बड़े शहरों में 65 प्रतिशत आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है और उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है जहाँ 10 बाई 10 फीट की एक छोटी सी खोली होती है उसमें 8-10 आदमी भेड़ बकरी की तरह से रहते हैं कीचड़ होता है नाली होती है कुत्ते होते हैं बदबूदार स्थिति होती है मैं तो धारावी की झोंपड़ पट्टियों में इतनी बार गया हूँ आप अगर जाए तो नाक पर रूमाल रखे बिना एक मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप कल्पना करिए कि लोग वहाँ सालों साल अपनी जिंदगी गुजार देते हैं क्योंकि गांव से पूरी तरह से बेघर होकर उजड़कर वो शहर में आए हैं क्योंकि गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि गांव में खेतों को पानी नहीं है क्योंकि खेतों में कोई उत्पादन की स्थिति नहीं है गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं बन पाया सरकार की नीतियां ऐसी नहीं है जो गांव में रोजगार का बढ़ावा कर सके तो गाँव उजड़ रहे हैं और शहरों में आकर झोंपड़ की संख्याएं बढ़ रही है रहने वाले लोगों की दुर्दशा वहाँ पर है तो ऐसी नीतियाँ जब इस में चल रही हो और इतनी खराब हालत हो तो क्यों नहीं क्रांति होनी चाहिए इस देश में क्यों नहीं बगावत होनी चाहिए इस देश में क्यों नहीं व्यवस्था बदलने की बात होनी चाहिए क्यों नहीं कानून बदलने की बात होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ गई है आप सब माताएं बहन अपना घर चलाती हैं घर का बजट बनाना कितना मुश्किल हो गया है उन्नीस के पहले पाँच हजार महीने में घर चलता था अब 10 से पंद्रह हजार रूपए महीने में घर चलना मुश्किल हो गया है महंगाई भारत में चरम पर पहुंच रही है और सरकार के हाथ पर फूले हुए हैं बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि इस महंगाई पर लगाम लगाना हमारे बस में नहीं है क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं और जो कानून बनाए हैं वो महंगाई बढ़ाने वाले ही हैं और महंगाई को घटाने वाली नीतियां इनके पास है नहीं कानून है नहीं महंगाई बढ़ी हुई है गरीबी बढ़ी हुई है बेकारी बढ़ी हुई है मारामारी इस देश में बढ़ी हुई है लोगों की दुर्दशा है किसानों की दुर्दशा है मजदूरों की दुर्दशा है आखिर ऐसा क्या नहीं है इस देश में जो क्रांति करने के लिए फलीभूत हो नहीं सकता मुझे लगता है कि रूस में फ्रांस में या फिर अमेरिका में या तो जापान में या तो चीन में जो क्रांतियाँ हुई अगर वहाँ क्रांति होने के लिए चार पांच कारण थे तो भारत में तो क्रांति होने के लिए बीसियों कारण हैं। इसलिए यहाँ भी क्रांति अब होगी और यहाँ भी व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा मुझे इस बात का संपूर्ण विश्वास है और जिस देश में भी क्रांति हुई कोई एक व्यक्ति ने विचार दिया कोई एक व्यक्ति ने उस विचार के प्रयास के लिए संगठन बनाया संगठन बनकर खड़ा हुआ और लोगों ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया हर एक देश में ये बात दिखाई देती है अपने भारत में भी हमको यही दिखाई देता है परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने एक विचार हमको दिया कि 15 अगस्त 1947 को तो अंग्रेजों को भगाया लेकिन अब अंग्रेजियत को भगाना बाकी है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भगाया लेकिन अंग्रेजी भाषा को भगाना बाकी है 15 अगस्त 1947 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया लेकिन अभी 5,000 विदेशी कंपनियों को भगाना बाकी है 15 अगस्त 1947 को एक अंग्रेजी कानून हटा इस देश में से अभी चौंतीस अंग्रेजी कानूनों को हटाना बाकी है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजी पुलिस अभी यहाँ है अंग्रेजी न्याय व्यवस्था है अंग्रेजी कानून व्यवस्था है अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है यहाँ तो भारत में सब कुछ वही है जो अंग्रेजों का है बस इतना ही है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो चलता था अब काले अंग्रेज चला रहे हैं इसलिए भारत में आजादी की लड़ाई जो हुई है वो अधूरी है उसको पूरा करने का काम हमें करना है हमारे देश के क्रांतिवीर भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर महात्मा गांधी आशफा कुोपे रानी लक्ष्मीबाई नाना फडणवीस ऐसे सात लाख बत्तीस हजार से ज्यादा क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को भगाकर आजादी हमारे हाथ में दी है अब हमें क्या करना है उस आजादी की व्यवस्था को बदल के स्वदेशी और स्वतंत्र व्यवस्था बनाना है ये काम हमें करना है शहीदों ने एक काम किया हमें उसके आगे का दूसरा काम करना है हमारे देश में शहीद जितना करके गए उसके आगे का काम हर कर पाए इसी के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है ऐसा अभियान कभी उन्नीस में हमारे देश के एक महानायक जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था लेकिन समय ने साथ नहीं दिया समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई दोनों किडनियाँ उनकी फेल हो गयी उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन उठाया था संपूर्ण क्रांति की बात उन्होंने की थी और हर व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है तो माननीय जेपी जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू हुआ एक कदम आगे बढ़ा उन्होंने सत्ता बदल दी और ऐसी सत्ता बदल दी जिसके बदलने की किसी को कल्पना नहीं थी एक जमाने में कोई ये सोच नहीं सकता था भारत में कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार कभी गिर सकती है माननीय जेपी जी के नेतृत्व में चले आंदोलन ने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया सत्ता को बदल दिया फिर आगे व्यवस्था बदलने का जो काम था वो अधूरा रह गया क्योंकि जयप्रकाश जी समय से पहले चले गए वो काम बिखर गया मुझे ऐसा लगता है कि माननीय जेपी जी का अधूरा काम और उन्नीस में जो अधूरा काम छूट गया क्रांतिकारियों से जो पूरा होना चाहिए था भगवान ने वही काम हमारी झोली में डाला है भारत स्वाभिमान की झोली में डाला है भारत स्वाभिमान इस अधूरे काम को पूरा करेगा और इस काम में पूरी तरह ऐसी सफल होगा ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है और इस विश्वास के होने का एक और कारण है कि जब भी कमान जब भी नेतृत्व तो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो सन्यासी है जब भी नेतृत्व तो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो निस्वार्थी है जब भी नेतृत्व तो किसी ऐसे आदमी के हाथ में होता है जिसको सत्ता की आकांक्षा नहीं जिसको सिंहासन की आकांक्षा नहीं जिसको पद की आकांक्षा नहीं ऐसे नेतृत्व तो के साथ होने वाला आंदोलन हमेशा सफल होता है उसको असफल करने की ताकत दुनिया में किसी में कभी नहीं रही है तो अपना भारत स्वाभिमान का आंदोलन भी ऐसा ही आंदोलन है अपने को सत्ता नहीं चाहिए अपने को संपत्ति नहीं चाहिए अपने को पद नहीं चाहिए अपने को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए अपने को सत्ता संपत्ति पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए अपने को तो एक और एकमात्र चाहिए कि भारत की गरीबी दूर हो बेरोजगारी दूर हो भुखमरी दूर हो हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा वैभवशाली बने सबसे ज्यादा समृद्धशाली बने सबसे ज्यादा संपत्तिशाली बने दुनिया के चरम पर भारत पहुँचे जो अठारवी शताब्दी का भारत सारी दुनिया में सिरमोर था अर्थव्यवस्था में सबसे आगे शिक्षा में सबसे आगे तकनीक में सबसे आगे विज्ञान में सबसे आगे अठारवी शताब्दी का भारत अगर इतना ऊँचा हो सकता है तो इक्कीसवीं सदी का भारत तो और ऊँचा हो सकता है सप्ताह की पद के प्रतिष्ठा के लोभ और लालच के बिना सारे देश के लाखों लाखों क्रांतिवीर जो भारत स्वाभिमान में जुड़े हैं सेनानी बने हैं ये जब लग जाएंगे अपने संकल्प को अपनी जिजी विशा को चरम पर लेके जाएंगे मन में आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम इसको कर देंगे और सफल हो ही जाएंगे ऐसे आत्मविश्वास और ऐसे संकल्प शक्ति ऐसी अगर हम बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी ही मदद करेगा और भगवान हमको जरूर आशीर्वाद देगा ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत आभार बहुत धन्यवाद